भाइयों और बहनों अभी जो बात कर रहे हैं वो आपस आपस में बात करना छोड़ दें मैंने कह दिया कि जो मैं बात करता हूं वो वो समझाने के लिए सुनाने के लिए लेकिन सब शुरू कर ले और सब कहें कि हम भी बात करेंगे तो पीछे काम हमारा मिट जाता है तो मुझको खामोश होना चाहिए लेकिन अच्छा है कि मेरी सुनकर सब खामोश हो गई आप जानते हैं आज तो या तो कल समझ ली कि मैं व्यापारियों की मीटिंग में चला गया था हमारे व्यापारी हैं वो भी मानते हैं कि कपड़ों पर से जैसे दूसरा छूट गया है इसी तरह से कपड़ों पर से भी अभी अंकुश छूट जाना चाहिए मुझको तो इसमें कोई सफी नहीं है कि वो अंकुश अभी खामोश रहो जैसे खड़े हैं जैसे खड़े रह जाओ कि वो छूट जाना चाहिए लेकिन उन्होंने समझा कि मुझको बुला लें मुझको कुछ कहना है तो अभी मैं कह सकूँ तो वहाँ चला गया था मुझको रोका नहीं, इतना मैंने देख लिया कि वहाँ भीड़ इतनी थी और वो तो कोई हार्डिंग लाइब्रेरी है उसमें मनाया था तो मेरे जैसे को थोड़ा हार्डिंग लाइब्रेरी में रख सकते हैं इससे तो कोई लोगों को संतोष्ट नहीं होगा तो वहाँ तो बहुत हजूम हो गया था वो तो जब मैं प्रार्थना करवाता हूँ तब तो लोग भरक भी जाए कि वो कुरान शरीफ में से कुछ बोलेंगे तो उनको कुछ अस्पृश्य जैसे बन जाएंगे वो कैसे हो सकता है लेकिन जब वो नहीं है प्रार्थना के बाद छूट जाती है तो सबको है कि एक पुराना आदमी हमारा पढ़ा है सेवक है तो चलो उनको देखने के लिए तो जाए सुने भी सही करना नहीं करना वो दूसरी बात है तो बहुत आदमी आ गए तो पीछे वहाँ तो हजुम होने वाला ही था और इतने छोटे कमरे में दूसरे आदमी तो बाहर से आ नहीं सकते थे तो बहुत भीड़ हो गई तो मेरा तो ये कहना है कि जब मुझको ले जाना है तो मेरे लिए तो छप्पर वो आकाशी बन सकता है तो अच्छा है तो जितने आदमी को आना है इतने आदमी आराम से आ है, सकते हैं बेच सकते हैं और पीछे वो मीटिंग को नहीं चलने देना चाहते हैं तो बस हाँ हाँ करेंगे तुम्हें तो मैं बैठ भाग जाऊंगा उसमें क्या बड़ी बात है लेकिन वही अच्छी बात है ऐसा मैं कर आऊंगा वो तो व्यापारी लोगों के बेचारी ने कर लिया आखिर में उनको तो कुछ काम भी करना था व्यापारी मंडल का था तो वो काम कैसे ऐसी जाहिर सभा में कर सके तो मैं बताऊंगा उनको की आखिर में व्यापारी भी जाहिर का हिस्सा है तो बाहर में जो काम करना है वो करें लोग कर देंगे उसमें क्या पड़ा है और अगर बाहर में बैठे रहें और व्यापारी ही बैठते हैं तो वहाँ दूसरों दूसरे लोग आने वाले भी नहीं है आए तो उनको खुशी से बैठे हमारे थोड़ा से काम करना है ऐसा आज हमारा व्यापार चलना चाहिए व्यापार के मान यहाँ काम समझो हमारा काम चलना चाहिए सब सूथ रहा हो जाता है आसान हो जाता है और पिछले मकान की झंझट में हम बहुत छूट जाते हैं और अगर हमारे लोगों को ऐसी आदत हो जाए कि खुल्ला पड़ी रहते हैं एक जब पानी आता है या तो बहुत बहुत ज्यादा बन जाता है तो के बना लिया तो उसमें तो कोई बड़ा खर्च भी नहीं है और ये ये अगर आदत हो जाए तो वैसे हमारे लाखों जो दुखी लोग आते हैं शरणार्थी कहो आते हैं उनके लिए हमारा सारा सिलसिला बदल जाता है कोई चिंतफिक्र ही नहीं रहती अच्छा दुआए एक एक तंबू चला लगा दिया और तंबू नहीं तो घास फूस का एक झोंपड़ी बना दी उस झोंपड़ी में क्या था जलने के को डर रहता है तो डर क्यों रहे कोई वहाँ दिया कोई वहाँ फूकेगा नहीं तो अच्छी तरह से वो चल सकता है लेकिन वोटो तो में वो बात थोड़ा करना चाहता तो, तो वो तो वहाँ इतने आदमी आ गए उसके लिए मैंने बचा दिया कि बहुत दफा हमारे तो हमारी सब सभाएं हैं वो भी बाहर करने से कोई हर्ज नहीं और लोग पीछे सीख जाएंगे तो यहाँ आए भी तो वहाँ दखल नहीं देंगे तो दखल न दें इस तरह से लोगों को एक बड़ी भारी तालीम मिलने वाली है ये मैं तो जो लोग बनाना चाहते है मीटिंग तो उसके लिए हों तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा ऐसा मेरा मानना है पांच मिनट में तो मैंने उसी में ले ली समझानी अभी वहा जो हो गया कपड़ों का तो तो आप लोग उसमें देख लेंगे ये ये अखबारों में जाने लेकिन एक चीज तो मैं पीछे भी समझ लिया वो कहने लायक है कि मुझको सुनाया कि ये जो अंकुश छोड़ने की बात का इतना चमत्कार हो गया है कि वो कपड़ों का अंकुश छुटा तो थो नहीं है तो मैं पूछा कि उसने कहा कि अभी तो हमको एक एक चीज लेने के लिए जाते लेने के लिए तो अभी हमको बहुत कम दाम में मिल जाता है तो मैंने कहा कि क्या उनको छूट गया मैं तो जानता हूँ कि नहीं छूटा है तो उसने कहा कि नहीं छूटा नहीं है लेकिन अभी लोग समझ गए हैं कि ठीक है उसके पीछे लोग पड़े हैं गांधी पड़ा है तो गांधी लोग है लोगों का जो आवाज़ है वो वो सुनाता है हुकूमत को सुनाता है दुनिया को सुनाता है तो तो लोगों को अभी ये हो गया अभी जो तो अंकुश चला गया तो पीछे ब्लैक मार्केट वाले बिचारे कहाँ क्या करेंगे वो तो बहुत पैसा कमाते थे अब भी वो अगर कल छूट गया तो उसके पास वो ब्लैक मार्केट का सामान ले जाता है इसलिए अभी वो ब्लैक मार्केट में चीजें पड़ी थी वो छूट गई बाहर आ गई तो पैसे वो तो कम दाम से हैं इसी तरह चीनी चीनी का चीनी का मेरे पास शिकायत आ गई थी अभी मैं सुनता शेर का का ले जाते हैं। तो एक रुपये में शेर लेतेना तो लेते तो की कोई कहते है भाई एक रुपया तो हम नहीं ले सकते है तो पंद्रह आना सही चौदह आना सही वो तो व्यापार हुआ छूट गई चीज उसका दाम पर जो जो अंकुश था वो छूट गया इसलिए आराम से वो बेच सकते हैं ऐसी खूबी पड़ी है तो मेरे पास तो हर जगह से तार आते हैं कागज आ रहे हैं कि जो कंट्रोल है वो कंट्रोल छूटने से हम तो बड़ा आराम महसूस करते हैं और पीछे मुझको लिखते हैं कि अभी करोड़ों की दुआ तुमको मिल जाती है तो मैं समझ लेता हूँ कि तो मुझको क्यों मिले वो दुआ तो करोड़ों को देनी चाहिए अगर करोड़ों की आवाज मोई मैंने उठाई करोड़ों की आवाज अगर मैं नहीं उठाता तो मेरी आवाज को क्यों सुने मेरी आवाज़ को सब सुने तो बचा तो आप भी सुने आप तो जानते हैं कि नहीं सुनते हैं मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को मत काटो उसको दुश्मन मत मानो तो सब वो मुँह मुड़ते हैं और देखने का अच्छे क्या पागलपन करता है और हमेशा हमको यही सुनाएगा सुना तो मैं समझता हूं कि वहां मैं करोड़ों की आवाज़ नहीं पुकारता हूं तो मेरी नहीं चलती है लेकिन मैं कहूंगा सही इस सिलसिले में भी कि अगर वो, वो करोड़ मेरी नहीं सुनते हैं तो मैं कहता हूं कि वो धर्म की बड़ी हानि करते हैं और आखिर में इतना समझे कि वो आदमी बात दफा तो बिल्कुल सही बात कहता है तो क्यों इस दफा वो वो गलत बात कहने वाला है मैं गलत बात कहता ही नहीं और इसमें तो गलत बात क्या करनी थी मैं ये कहूँ कि तुलसीदास कहता है कि धर्म की जड़ तो दिया ही है यही मैं कह रहा हूँ तो, तो, तो तुलसीदास को कहो कि तुलसीदास तो दीवाना था उसको कौन मानता है लेकिन हाँ तुलसीदास की रामायण जितनी चलती है इतनी दूसरी कोई पुस्तक नहीं चलती हिंदुस्तान में तो नहीं चलती है शायद ही दुनिया में इतनी पुस्तक भेजते होंगे क्योंकि तुलसीदास का बहुत चलता है सिर्फ बिहार में ऐसा नहीं सिर्फ यूपी में नहीं लेकिन सारे हिंदुस्तान में तुलसीदास का नाम चलता है और तुलसीदास का काम भी होता है इसलिए वो तो जो धर्म तुलसीदास ने सिखाया वही मैं सिखा रहा हूँ तो उसमें क्या कहने जैसी बात थी लेकिन हुआ सी मैं तो वही कहना चाहता हूँ कि इसमें मुझको कोई दवा देने की बात नहीं ले जाती है देते हैं तो भले लोग हैं इसलिए वो देते हैं मुझको लेकिन मुझको क्यों दे मैंने तो उनका काम किया उनकी आवाज उठाई वो चला तो इसलिए होता है लेकिन मुझको संतोष नहीं होता है जब तक लकड़ी पर लकड़ी पर अंकुश क्या रखना था लकड़ी कोई हमको खाने की चीज तो नहीं है अगर लकड़ी न मिले तो और, और ऐसा मानो कि न मिले सब खा जाएंगे लोग सब जला देंगे लकड़ी कोई जलाने वाले नहीं जितनी जलानी चाहिए इतनी ही जलाने वाले हैं और सब आराम से लेंगे लकड़ी में व्यापार कर सकते हैं लेकिन इतनी तंगी हो जाती है लकड़ी की को मिलना बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है और गरीबों का उसमें उसमें गरीबों के हानि हो जाती है इसलिए मैं तो कहूँगा लकड़ी का भी उठाना चाहिए और पीछे मुझको सुनाते हैं कि इतना तो हुआ तो एक मोटर के लिए भी बड़ी आवाज़ उठा लो कि जिसलिए मोटर क्या वो पेट्रोल के पेट्रोल के लिए तो पेट्रोल का भी निकल जाए पेट्रोल का अगर निकल जाएगा तो बड़ी भारी चीज अच्छी होने वाली है तो मैं भी समझता हूँ मैंने एक और दफे कैट्रो तो दिया है कि पेट्रोल पर जो अंकुश है वो बिल्कुल जाना ही चाहिए और वो तो कल जाना चाहिए उसमें है क्या पेट्रोल में तो जो गाड़ियाँ चलती है मोटर वो वो अभी चलेगी उसमें क्या हालत है लेकिन ज्यादा चलने से कितनी चलने वाली है उसमें किसको नुकसान हुआ गरीबों को तो नुकसान ही है लेकिन आज पेट्रोल पर अंकों से उससे गरीबों को बड़ी नुकसानी पहुंचती है वो क्या नुकसानी पहुंचती है पेट्रोल उनको खाना नहीं है वो उनको विचारों को पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती है उसमें बेचना नहीं है लेकिन रेल तो हमारे पास है ही नहीं अगर रेल पूरी हो और वो चल सके तो, तो कोई पेट्रोल की जरूरत इतनी नहीं रहेगी लेकिन वो चलती नहीं है और ज्यादा रेल बनाए तो भी करोड़ रुपया का खर्च हुआ तो मैं तो ये कहूंगा कि रेल हमारे पास जितनी है उतनी तो हजम तो करने दो ज्यादा रेल करके क्या करोगे रेल के लायक हम बने तो सही कि इतना हम सामान पैदा कर लेते तब रेल चाहिए आज तो रेल हमको हम चाहिए इतनी पड़ी भी है पड़ी है लेकिन हाँ एक जगह से दूसरी जगह पे माल तो ले जाना चाहिए उसके लिए हमको रोड ट्रांसपोर्ट थी रेल ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की कोई दरकार नहीं है तो रोड ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ गया और वो जल्दी से जा सकता है जा सकते ऐसे ऐसे हमारे पास रास्ते तो पहले हैं लेकिन पेट्रोल मिले तो वहां जल्दी से जा सके अगर पेट्रोल पर अंकुश उठ गया तो मैं सुनता हूँ और मैं मानता हूँ कि तब आज तो दाम तो गिर रहा है हर चीज का दाम आज गिर रहा है कोई कहें कि नहीं दाम तो अभी बढ़ ही रहा है तो गलत बात है बढ़ता नहीं है बढ़े तो मुझको इतने तार कहाँ से आने वाले थे इतने खत भी कहाँ से आने वाले थे लेकिन वो क्योंकि गिर रहा है इसलिए हर जगह से आता है कि बड़ा अच्छा काम हुआ बड़ा अच्छा काम हुआ तो मैं ये मानता हूँ मुझको यकीन है कि अगर पेट्रोल पर से भी छूट जाए तो पीछे रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा बढ़ने से जो एक जगह से दूसरी जगह पे अनाज लाना चाहिए कपड़े ले जाना चाहिए वो सब आराम से जा सकता है और सबसे ज़्यादा जो तो होने वाला है वो तो ये है कि हमारा नमक है और नमक का जितना कम दाम होना चाहिए इतना आज नहीं है नहीं है तो उसका सबब ये नहीं है कि नमक का का जो कर छूट गया वो उसके कारण वो दाम बढ़ गया है ये तो बनती बात नहीं है वो बिल्कुल गलत बात है लेकिन दाम बढ़ गया है क्योंकि नमक है तो सही लेकिन जिस जगह पे पैदा होता है वहां से आटा नहीं है और हमारे लोगों को अभी आदत नहीं हो गई है अभी भी वो डर के मारे जिस जगह पे नमक पैदा होता है वहां करना नहीं चाहते हैं करते नहीं है और पीछे उन्होंने वो सीख नहीं लिया है क्या नमक तो जिस जगह पर पैदा करना है वहां से कर सकते हैं ये सीख लें और पीछे दरिया किनारा इस ना पड़ा है हिंदुस्तान के पास वहां नमक की की टूटी कभी हो ही नहीं सकती और नमक दरिए के पानी में से बनाना वो तो एक बच्चा भी बना सकता है एक बहन को मैं अभी बता सकता हूँ और वहां से पानी में लाऊं नमक का पानी माना के बंगाल से और पीछे यहाँ कहूँ अच्छा इसमें से नमक बना लो नमक में उनको न लेकिन वो पानी दूं तो उसने नमक बना लिया और नमक तो बड़ी आराम से बन जाता है उस नमक के लिए हमको इतने पैसे लेने पड़े इतने हमारे झंझट में पड़ने पड़े उसका सबक भी ये है कि जिस जगह पे नमक पैदा होता है वहां से नमक शीघ्रता से आज ला नहीं सकते हैं इतना हमारे पास रेलवे नहीं है और दूसरा क्या है कि वो तो मैं मानता हूँ उसमें गलती हो गई है कि कई आदमियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अच्छा आप आप लाइए आप वो कर सकते हैं जैसे के दूसरे आदमी नहीं कर सकते थे तो इसलिए वो लोग हैं वो अभी सीख गए हैं बदमाशी और उनको तो बहुत पैसे पैदा करना है इसलिए हाँ नमक वो महंगा हो गया है इसलिए मैं कहूंगा तो नमक पर से भी अगर हम नमक को सस्ता करना चाहते हैं तो चमत्कार देखने की बात है कि एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो बन गया है उसमें कोई तब्दली बराबर होनी चाहिए और दूसरा हमको ये रोड ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए और मिलने के लिए पेट्रोल का अंकों से वो जाना चाहिए आज तो इतना ही मैं कह सकूँ अच्छा तो वो वही तो, तो छूट गया हकीम अजमद खान के लिए मैं कुछ कहना चाहता था और त्रिबिया के लिए तो आज तो नहीं कहूँगा आज उनका दिन है तो वो बात तो आज हम आपको कहकर मैं क्या करूंगा कल मैं उसके बारे में लिख डालूंगा कल तो है क्योंकि मैंने कहा है कि पंद्रह मिनट से नहीं बढ़ना तो मुझको याद देते हैं जरा देर से इसलिए मैं अभी नहीं कहूँगा कल मैं उस बारे में लिख डालूंगा